मुस्कुराते रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आज ग्लोबल सबमीट से कुछ मेहमान आए हैं उनसे आपकी मुलाकात हो रही है। हैं वेंकटेश्वरा जी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे और बेंगलुरु से आप आए हैं और आप एक इंजीनियर हैं तो निश्चित तौर पे आपसे रूबरू होके हमारे श्रोताओं को ज्ञान का आनंद मिलेगा वेंकटेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति कैसे हैं है आप ठीक जी बताइए ग्लोबल सबमिट आप का आपका अनुभव बहुत दिन से मेरा ये ड्रीम था हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जून में क्या करना है तो मैं पहले मैं स्टूडेंट था उसी दिन से मैं गम्म कुमारी को जाता था तो आज एक मौका मिला है मुझको जी जी जी ऐसा जी. ये ग्लोबल मीट को आया हा, हा, हा। है <laughs> मेरा जीवन का ड्रीम था इधर आना है देखना है करके आज मेरा जीवन पावन हो गया सत्य <laughs> सत्य सथ, युग से द्वाप पैतरा युग कालयुग और कौन सा युग है सभी कुछ मालूम हो गया इधर आके मैं बहुत खुश हो रहा हूँ जी जी इधर मेरा परिवार से आया हूं मैंने बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आई वर्ड्स एक्सप्लेन जी जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो आपको आत्मिक आनंद हुआ है जो अंदर से खुशी आपको मिल रही है शायद ये आज तक ऐसा खुशी आपको नहीं मिला होगा क्योंकि यह नॉलेज से एक हैपीनेस आया है और इसको आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं जितना आप नॉलेज रोज सुनेंगे उतना आपकी खुशी बढ़ेगी तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए तो मैं अभी बोल दिया जीवन इधर आया है हम ले ले चुका है तो हम पब्लिक को या लोग को क्या देना है कैसा जन्म लिया है क्या करना है हमारा साथी को क्या देना है वो देने के लिए इधर आके मैं पढ़ा हूँ बिल्कुल बिलकुल चलिए वेंकटेश जी बहुत सी सुंदर भावना आपने व्यक्त किया है जैसे कि हम संसार से मेहनत करके कुछ बनते हैं कमाते हैं फिर बाद में बैक टू सोसाइटी हमें देना होता है वो चीज़ शायद हम लोग नहीं कर पाते कभी कभी क्योंकि हमारे पास ऐसा सुंदर ज्ञान नहीं होता तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसे प्राप्त करके जो सुकून आपने पाया है वह सुकून लोगों को देना चाहते हैं और लोगों को यहाँ जो अनुभव आपने किया है वही अनुभव उनको भी करवाना चाहते हैं इस भावना के साथ बहुत बहुत दुआएं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मित्रों आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है वेंकटेश्वर जी के अनुभव आप तक पहुँची है तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर काम कीजिएगा आप सुनाया है रेडोमाधुबन वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कराते रहो